श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथमस्कंध अथ षोडोध्याय परीक्षित के दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद शूतुवाच तथा अभिजात को विदा साम त महद्गुणस्त सूजी कहते हैं जी पांडवों महा के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे साउत्तर सनया मुप ये माय इरावतिम जन्मे जयादिशतुर मुत्पादि सुथान उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया उससे उन्होंने जन्मेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न किए आज हारा स्वमेधा स्त्रीन गंगायाम्भूरि दक्षिणा सारद्वतम गुरु कृत् देवयत्राक्षी गोचराह तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था जजग्राहौ जसा वीर कलिम दिग्विजय क्विम निपलिंग धरम शुद्रम खतम गो एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शुद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है तब उन्होंने से बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया सौनकुवाच कस्येतुज्राहक तो दिग्विजय नृप नृदे चिन्ह दिशुद्रकोचौ गांपदाह तत्क्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रिय अथवा सपा भोजम अकंदिहां सता मन्य रस धाला पैह आयुषो योनक जी ने पूछा महाभागवान भाग्यवान सूर्य दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया मार क्यों नहीं डाला क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी था तो वह अधम शुद्ध रही जिसने गाय को लाश से मारा था यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से अथवा उनके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए दूसरी व्यर्थ की बातों से क्या लाभ उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है क्षुद्र आयुषाम नृणामंग मृत्यानाम मृतम मिखताम इहो बहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणे प्यारे सूर्य जो लोग चाहते तो हैं मोक्ष परंतु अल्पायु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है न कशन मृत्यावदस्त इहांत कदम भी भगवान आहूत परमर्षि भी अहोन लोकेत हरिलामृत वच जब तक यमराज यहाँ इस कर्म में नियुक्त हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी मृत्यु से ग्रस्त मनुष्यलोक के जीव भी भगवान की सुधातुल्य लीला कथा का पान कर सके इसीलिए महर्षियों ने भगवान यम को यहाँ बुलाया है मंदस्य मंद प्रज्ञ अवयो मंदायुष्च निध्याम दिवाचा व्यर्थ कर्म एक तो थोड़ी आयु और दूसरे कम समझ ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषयी पुरुषों की आयु व्यर्थ ही बीती जा रही है नींद में रात और व्यर्थ के कामों में दिन सुतवाच यदा परीक्षितसत कलिम प्रवेशक्रवर्तिशम्य वर्ता मलते प्रियम ततः सरासनम संयुगम सौंड्याजे सूर्य ने कहा जिस समय राजा परीक्षित कुरजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ परंतु यह सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा वे उतने दुखी नहीं हुए इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में दे दिया स्वलंकृतम श्याम रथम विघेन्द्र ध्वजमाशित पुरात मृतोरथा स्वधुपपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गत वे श्याम के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले सुसज्जित रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े उस समय रथ हाथी घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी भद्रास्व केतुमल भार्चोत्तरा किमपुर सादीन वर्षाड़ी विजिता जगृहे बलि उन्होंने भद्रास्व केतुमाल भारत उत्तर उत्तरकु और किमपुरशा आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली त्र त्रोपान सपूर्वेशा महात्म प्रदीयम च यश कृष्ण महात्म्यसूचक उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का श्रेयस सुनने को मिला उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्रीकृष्ण की महिमा प्रकट होती थी आत्मा च परित्रातम अस्वस्थानोशस हम। स्नेह च विष्णु पार्था तेजा च केशवेद इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्था के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी यदवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी तेभ्य परम संतुष्ट प्रत्युदयम भृतलोचन महाधना अनिवासान थी ददारान महामनाह जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते उन पर महामना राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते उनके नेत्र प्रेम से खिलूटते वे बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मणियों के हार उपहार स्वरूप देते सारथ्य पारे वीरासनाव वन प्रणाम स्निग्धेश पाण्डु सोम जगत्प्रणीतम च विष्णो भक्ति करोती चरण अरविंदे वे सुनते कि भगवान श्रीकृष्ण ने प्रेम पर्वश होकर पांडवों के सारथी का काम किया उनके सभासद बने यहाँ तक कि उनके मन के अनुसार काम करके उनकी सेवा भी की उनके सखा तो थे ही दूत भी बने वे रात को शस्त्र ग्रहण करके वीरासन से बैठ जाते और शिविर का पहरा देते उनके पीछे पीछे चलते स्तुति करते तथा प्रणाम करते इतना ही नहीं अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और भी बढ़ जाती तस्वं वर्तमानस पूर्वेशा मृतमनव नाति दूरे किलाश्चर्य जदासीत अन्य बोधमे इस प्रकार वे दिन दिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे उन्हें दिनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी वह मैं आपको सुनाता हूँ धर्म पद के नरण मिच्छा जाम उपलब्धाम परमाश्रुवनाम विभत्सा में मातरम धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था एक स्थान पर उसे गाय के रूप में पृथ्वी मिली पुत्र के मृत्यु से दुखनी माता के समान उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झर जर रहे थे उसका शरीर शिहीन हो गया था धर्म पृथ्वी से पूछने लगा धर्म धर्मवाच कद्रे नाम यदमात्मस्तेम्लायते सन्मुखे न आलक्षे भवति मंथरादि दूरे बंधुम सोजति कंचनाम्ब धर्म ने कहा कल्याणी कुशल से तो होना तुम्हारा मुख कुछ कुछ मलिन हो रहा है तुम श्रीहीन हो रही हो मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख अवश्य है क्या तुम्हारा कोई संबंध ही दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो पादम सोचथि मैक पादम आत्मा वैर्भक्ष माणम अहो सुरादिन्त यज्ञ भागा प्रजा उतस्व्य वर्षती कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो कि अब इनके तीन पैर टूट गए एक ही पैर रह गया है संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे तो मैं इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती अथवा उस प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण अकाल एवं दुर्भिक्ष से पीड़ित हो रही हैं अरक्षमाणा स्त्री उर्विबालान सोचस्य देवी तुम राक्षस सरी मनुष्यों के द्वारा सताई हुई अरक्षित स्त्रियों एवं आर्थ बाल बालकों के लिए शोक कर रही हो संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मणों के चंगुल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्रद्रोही राजाओं की सेवा करने लगे हैं और इसी का तुम्हें दुख हो किम क्षत्रबंधुन्किनोपिष्टान राष्ट्राणी वातरंवरो वसन पानवश वाशह स्ना स्नावाजोन्मुख जीवलोकम आज के नाम मात्र के राजा तो सोलहों आने कलियुग कलयुगी हो गए हैं उन्होंने बड़े बड़े देशों को भी उजाल डाला है क्या तुम उन राजाओं या देशों के लिए शोक कर रही हो आज की जनता खान पान वस्त्र स्नान और स्त्री सभास आदि में शास्त्रीय नियमों का पालन न करके स्वेच्छाचार कर रही हैं क्या इसके लिए तुम दुखी हो यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतार हरे धरित्री अंतर्तित स्मृति प्रशिष्ठाम करमाण निर्माण विलंबिति माँ पृथ्वी अब समझ में आया हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था और ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलंबन है अब उनके लीला सम्मरण कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो इदमा चक्ष तबाधिमूलम वसुंधरे ये न विकलितासी काले नवाते बली नाम बली यसाम सुरार्चित कि भगम देवी तुम तो धन रत्नों की खान हो तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बतलाओ मालूम होता है बड़े बड़े बलवानों को भी हरा देने वाले काल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारे सौभाग्य को छीन लिया है धरण्योवाच भाद तत्सव जन्मा धर्म पृछती चुर्भ वर्त ये न पाधलोक चुका बह सत्यम शौचं दया शांतिस्ग सतोष आर्जव शबोदमस्तप साम्यम तक्षोपरती ज्ञान विरक्ति शौर्य तेजो बल स्मृति स्वातंत्र कौशल का आधवमेंव प्रागलभ्यम प्रस्य शीर सह ओजो बल भगवन् गांस्यम कृतमहृति चाल्ये चगवन चा य महागुणा प्राथा महत्वमीछद्भिंट कर्नाहम गुणपात्रेण श्रीनिवासने सांप्रत शोचाभिरहितम लोकम्पाप मनाकली पृथ्वी ने कहा धर्म तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब स्वयं जानते हो जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे जिनमें सत्य पवित्रता दया क्षमा त्याग संतोष सरलता सम धम तप समता प्रतीक्षा उपरति शास्त्र विचार ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वीरता तेज बल स्मृति स्वतंत्रता कौशल कांति धैर्य कोमलता निर्भिकता, विनय शील साहस उत्साह बल सौभाग्य गंभीरता स्थिरता आस्तिकता कीर्ति गौरव और निरहंकारता ये उनतालीस अप्राकृत गुण तथा महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय शरणागत वसलता आदि और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला समरण कर ली और यह संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है आत्मानम चाल शोचावे भवंतम चामम देवान पितृण साधुन वर्णा तथा अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ तुम्हारे लिए देवता पितर ऋषि साधु और समस्त वर्णों तथा आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ ब्रह्मादयो बहुमतिथम पदपांग मोक्ष समचरण सपचरण भगवत् प्रपन्ना सांवास वरम बिंदव विहाय यदपाद सौभगमल भजते निरक्ता कुलिसां तस्हमकुशाकुशकेतुतमलतांगी तीन रोच उपलभ्य तथा विभूति लोकांसामंजन दुस्मती जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्म आदिदेवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे वही लक्ष्मीजी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छाया का सेवन करती है उन्हें भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई थी परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया भगवान ने मुझ अभाग्नि को छोड़ दिया मालूम होता है मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था इसीलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है यो वई ममाती भरमासुरंशराज्यम अक्षौ सतम पान जधात्मतंत्र ताम दुस्थ मुनम पदमात्मनि पौरुषेर संपादय यद सौरम्य मे तो अपने तीन चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुड़ रहे थे अतः अपने पुरसार से तुम्हें अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रबड़ी श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भार को जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौणियों के रूप में था नष्ट कर डाला क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे का भा सहे प्रेमा बलोकर उचर स्मृतमुल पैर्यम समानम भरण मधुर नाम रोमो सवो मम यदन घृम विटंक जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चित्तवन मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बातों से सत्यभामा आदि मधुमयी माननियों के मान के साथ धीरज को भी छीन लिया था और जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी उस पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण का विरह भला कौन सा सकती है तयोरव कथयत पृथ्वी धर्म यो सधाम परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाणी सरस्वती के तट पर आ पहुँचे ये श्रीमद्भागुते महापुराणे पारंथताथमस्कंदे पृथ्वी धर्म संवादूनाम षोडशोध्याय